छांदुग्योपनिषद शांक भाष्या अध्याय तीन पंचदश विराटकोशोपासना कुले वीरो जायते न इुक्त नीरजन्म्मायत्रिष्ट लोक्यहुतरा अतर्घयुष्ट कथम अर्थम् कोश विज्ञानरंभ अभ्यर्तविजान व्यासंगादनतरमें भ्यासंग, तदिदा निमेवारभ्यते इसके कुल में वीर पुत्र होता है ऐसा कहा गया है किंतु वीर पुत्र का जन्म मात्र ही पिता की रक्षा का कारण नहीं हो सकता जैसा कि अतः अनुशासित पुत्र को ब्राह्मण लोग अर्थात पुण्य लोक प्राप्त कराने वाला कहते हैं। इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है, अतः दीर्घा युष्ट की प्राप्ति कैसे हो सकती है इसके लिए कोष विज्ञान का आरंभ किया जाता है अभ्यर्थित फुट नोट गायत्री रूप उपाधि से युक्त ब्रह्म की उपासना को कौक्षेण ज्योति में आरोपित करके परब्रह्म की उपासना करना अभ्यर्थित है और उसकी मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट ब्रह्मोपासना अंतरंग है अभ्यर्थित उपासना के प्रतिपादन में संलग्न रहने के कारण वीरो जायते इस श्रुति के अंतर ही अनंतर ही उसका वर्णन नहीं किया इसलिए अब आरंभ किया जाता है अंतरिक्षोदर कोशो भूमिबुद्धो नीर्यतीोत्तर विलगम स वसुधानं तस्मिन् वसुधान तस्वील अंतरिक्ष जिसका उदर है वह कोश रूप मूल वाला है वह वा जीर्ण नहीं होता दिशाएं इसके कोण हैं आकाश ऊपर का छिद्र है वह यह कोश वसुधान है उसी में यह सारा विश्व स्थित है सुसिरम अंतरिक्ष मुदरम्त सुशि यक्ष कोश इवानेकर्मसादिष्यात्कोशमिबुन भूमिर्बुनों मूलम ये स भूमिबुध न जिर्यति न विनश्यति ोक्यात्मकत्वात सहस्त्र युग कालावस्थाई ही सह अंतरिक्ष है उदर अंत छिद्र जिसका वह यह अंतरिक्ष अंतरिक्षोदर कोष जो अनेक धर्मों में सादृश्य रखने के कारण कोष के समान कोष है वह भूमि बुद्ध भूमि है बुद्ध मूल जिसका ऐसा भूमि पृथ्वी मूलक है वह त्रैलोक के रूप होने के कारण जीर्ण नहीं होता अर्थात नाश को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह तो सहस्त्र युग काल पर्यंत रहने वाला है दिशो योड़ा दौर से कोशस्ोत्तरमूर्ध स एस यथोक्तुण कोशो वसुधान वसुधीतेन प्राणीना कर्मफलाख्यम तो वसुधान तस्तर विश्व समस्तम प्राणीकर्म फल सह तत्साधनद यदृह्यते प्रत्यक्षादि प्रमाण श्रितश्रित स्थित समस्त दिशाएँ हैं इसकी शक्तियां अर्थात है। कोण है जो लोग इस कोष का उसकी ऊपरी छिद्र है वह यह पूर्वोक्त गुणों वाला कोश वसुधान है इसमें प्राणियों के कर्मफल संज्ञक वसु का आधान किया जाता है इसलिए यह कोष वसुधान है तात्पर्य यह है कि उस कोष के भीतर ही प्राणियों का संपूर्ण कर्मफल जिसका कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ग्रहण किया जाता है अपने साधनों के सहित श्रित आश्रित अर्थात स्थित है ताचीन दिग्जूर नाम सहमाना नाम दक्षिणाम रागी नाम प्रतीचि सुभूता नोदी ची तासा साया सैतमे वायुम वा दिशा वस् वेद न पुत्रोदगम रोदी सोहमेतमें वायु दिशं वसम वेद मा पुत्रोदगम रुद इसको की पुरुदिशा जुहू नाम वाली है दक्षिण दिशा सहमाना नाम की है पश्चिम दिशा राग् नाम वाली है तथा उत्तर दिशा सुभुता नाम की है उन दिशाओं का वाय। वायु वश है वह जो इस प्रकार इस वायु को दिशाओं के वश रूप से जानता है पुत्र के निमित्त से रोदन नहीं करता वह मैं इस प्रकार इस वायु को दिशाओं के वश रूप से जानता हूँ अतः मैं पुत्र के कारण न हो तस्ची दिग्रागत भागो झुहरनामा जुहुश दिशि कर्मिण प्रांग मुखाह संत इति सहमाना नामा पाप कर्म फलानि मुखा सतुहुर्नाम सहम सहते पापकर्मफला यमपुआन सहम दक्षिणिकाजीना प्रतीची राग्य राग्या वरुण नाधि राग सन्ध्याग्वा भूति संभूता भूता नाभोदी उस इस कोष की प्राची दिशा पूर्व की ओर का भाग जुहु नाम वाला है कर्मठ लोग इस दिशा में पूर्वाभिमुख होकर हमन करते हैं इसलिए यह जुहू नाम वाली है दक्षिण दिशा सहमाना नाम की है क्योंकि इसी दिशा में जीव यमपुरी में अपने पाप कर्मों के फल रूप दुख को सहन करते हैं इसलिए दक्षिण दिशा सहमाना नाम वाली है तथा प्रतीची यानी पश्चिम दिशा रागी नाम की है वरुण राजा से अधिष्ठित होने के कारण अथवा सायंकालिक राग लालिमा के योग से पश्चिम दिशा रागी है उत्तर दिशा सुभुता नाम वाली है ईश्वर कुबेर आदि भूत संपन्न देवताओं से अधिष्ठित होने के कारण उत्तर दिशा सुभूता नाम वाली है तसा दिशा वायुवत्सो दिग्ज्वाद्वाजोह इत्यादि इदि दर्शना ये पुत्र दीर्घ जीविताथ यथोक्त गुणम वायु दिशा वत्सम अमृतम वेद स न पुत्रोद पुत्र पुत्रन रोदनम न रोदीतीत्रो न मृयत यतव विशिष्ट कोशदिग्वत्स विषय विज्ञानमत सोहम पुत्र जीविता में वायु दिशा वत्सं वेद जाने अतो मुत्र मोदम पुत्र मरण पुत्र रोधो मम मूदिद उन दिशाओं का वायु वस् है क्योंकि वायु दिशाओं से ही उत्पन्न होने वाला है जैसा कि पूर्व वायु आदि प्रयोगों से देखा जाता है। कोई भी जो कि पुत्र के दीर्घ जीवन की कामना वाला है। इस प्रकार गुण वाले दिशाओं के वस्त्र अमृत रूप वायु को जानता है वह पुत्र रोद, पुत्र रोध पुत्र निमित्त तक रोदन नहीं करता अर्थात उसका पुत्र नहीं मरता क्योंकि कोष और दिशाओं के वस्त्र से संबंध रखने वाला विज्ञान ऐसे गुण वाला है अतः अपने पुत्र के जीवन की कामना वाला मैं दिशाओं के वश रूप इस वायु को इस प्रकार जानता हूँ इसलिए पुत्र रोध पुत्र के मरण से होने वाला रोदन न करूं अर्थात मुझे पुत्र के लिए रोने का प्रसंग प्राप्त न हो अरिष्टम कोशम प्रपद्य मुना मुना मुनाम प्राणम प्रपद्य मुना मुना मुनाम भू प्रपद्य मुना मुना मुनाम भुव मुना मुना मुनाम स्व मुना मुना मैं अमुक अमुक अमुक के सहित अविनाशी कोष की शरण हूँ अमुक अमुक अमुक के सहित प्राण की शरण हूँ अमुक अमुक अमुक के सहित भू की शरण हूँ अमुक अमुक अमुक के सहित भुव की शरण में हूँ अमुक अमुक अमुक के सहित स्व की शरण हूँ इसमें जहाँ जहाँ अमुक शब्द आया है वहां अपने पुत्र के नाम का उच्चारण करना चाहिए अरिष्ट मविनाशीन कोशम यथोक्त प्रपद्ये प्रपन्नोस्में पुत्रायुषे अमुना मुना मुना मुति तृनाम गृणाती यथा प्राण प्रपद्ये मुना भू प्रपद्ये भूप्रपद्ये भुवा प्रपद्ये मुना मुना मुना स्व प्रपद्य मुना मुना मुना सर्वत्र प्रपद्यम गृह पुन की दीर्घायु के लिए मैं पूर्वोक्त अरिष्ट अविनाशी कोश की शरण हूं अमुना अमुना अमुना इसका यह तात्पर्य है कि तीन तीन बार अपने पुत्र का नाम लेता है तथा अमुक अमुक अमुक के सहित प्राण की शरण है अमुक अमुक अमुक के सहित भू की शरण हूँ अमुक अमुक अमुक के सहित सहितुव की शरण हो और अमुक अमुक अमुक के सहित स्व की शरण हो सर्वत्र अमुक अमुक अमुक के सहित शरण हो ऐसा कहकर बार, बार का नाम लेता है यदा सदोचं प्राणम प्रपद्य प्राणो वर्व भूतम जदिद तत् अथ यदोचम भू प्रपद ये पृथ्वी प्रपदेतरीक्षम प्रपदे दिवं प्रपद तदवोचम अथ यदवोचम भुव प्रपदे प्रपदे वायु प्रपद आदि प्रपद तदवोचम अथ यदोचग प्रपद्युग्द प्रपदे जजुर्वेदम प्रपदे सामेदम प्रपद तदवोचम तदव उस मैंने जो कहा कि मैं प्राण की शरण हूं तो यह जो कुछ संपूर्ण है प्राण ही है उसी की मैं शरण हूं मैंने जो कहा कि मैं भू की शरण हूं मैंने यही कहा है कि मैं पृथ्वी की शरण हूं अंतरिक्ष की शरण हूं और जुलोक की शरण हूं फिर मैंने जो कहा कि मैं भू की शरण हूं इससे यह कहा गया कि मैं अग्नि की शरण हो वायु की शरण हो और आदित्य की शरण हो तथा मैंने जो कहा कि मैं स्व की शरण हूँ इससे मैं ऋग्वेद की शरण हूँ यजुर्वेद की शरण हूँ और सामवेद की शरण हूँ यही मैंने कहा है यही मैंने कहा है स यदवोचम प्राण प्रपद्य व्याख्यानाथम उपन्यास प्राणो व इदगम सर्वूत यदिद जगत यथावारा नाभ इति वक्षति अतमें सर्व दत्ण प्रतिदन प्रपन्नो अभुव तथा इति भू प्रपदोका भूरादी प्रपद्य तदवोचम अथ यदोच भुव इति प्रपद्यदोचम अथ यदोचम स्व प्रपद्य वेदादीन इति प्रपद्यवोचा मंत्रा जपेततह पूर्वोक्त मजरम कोशम संदिग्वत्सम यथावध्याचन मादराथम उस मैंने जो कहा कि मैं प्राण की शरण हूं इसी की व्याख्या करने के लिए विस्तार किया जाता है यह जा जितना भी जगत है सब प्राण ही है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 और ऐसा जो कहा है कि मैं स्व की शरण हूं इससे यही कहा गया है कि मैं ऋग्वेदादि की शरण हूं तत्पश्चात उपरयुक्त अजर कोश का दिशाओं के वस्त के सहित विधिपूर्वक ध्यान कर ऊपर के मंत्रों को जपे तदवोचम तदवोचम यह दिरोक्ति आदर के लिए है तृतीयाध्या पंच दस खंड भाष्य संपूर्णम